मंत्र पाठ कर ओ सहज तो आगे चलते हैं कल से आगे बोलिए सर्व एवं सर्व एवे क्लेश क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंती न अतिक्रामी न क्रामांति पाठ सकता है क्रामंती, क्रामंती, क्रामंती, क्रामंती होना चाहिए अशुद्ध है ठीक करें तो ये सब के सब पांचों क्लेश अविद्यामिता राग द्वेश और अविनिवेश सर्वे थे ये सबके सब, सब पांचों क्लेश विषय क्लेष स्वरूप को ये सबके सब क्लेश सब अपने क्लेष स्वरूप को न अतिक्रामी छोड़ते नहीं अपने क्लेश स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते मतलब क्लेश तो नहीं दुख दुख तो दुख देते रहते हैं समस्याएं पैदा करते स्वरूप सदा ही रहेगा पांचों पांचों प्रश्न उदारो वाह क्लेश जब यह सारे के सारे देश ही, ही है, और अपने क्लेश स्वरूप को छोड़ते भी नहीं तो फिर ये पता कैसे चले कौन सा प्रसुक्त कौन सा तनु कौन सा उदाहरण ये अंतर कैसे समझ में आएगा ये प्रश्न उठाया इसका उत्तर देते हैं उच्यते सत्यम एवं सत्यम एवं एक अर्थात इसका उत्तर देते हैं आपकी आपण प्रसूप है कैसे चलेगा कौन कणु है कौन है कौन उदार हैर देशिष्ट विशिष्ट येते आपना आपला स्वरूप है हरेखा अविद्या कुठे कुछ है परंतु प्रनुदि अवस्था मेनसा उदार वर वार्था हैक्टिवेटेड वर है। जो पीछे छुपान है विच्छन। वो विच्छन है। जो कमजोर हो गया छह महीने में आठ महीने में कभी कभी आक्रमण करता है तो ये तनु है और दो चार साल में कभी कभार जागता है कभी कभी जागता तो ऐसे इनकी भिन्नता होगी ऐसे भिन्न भिन्न अवस्था में इनकी स्थितियां प्रसुक्त तनुविच्छिन्न आदि कही जाएंगी फिर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आगे यथा यथा एव एव प्रतिपक्ष जैसे ही प्रतिपक्ष ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना से हटता है संजोर होता है तनु होता जाता है जितना जितना हम विरोध करते जाएंगे राग नहीं करना राग नहीं करना राग नहीं करना यह है राग हटता जाएगा कम होता जाएगा तनु होता जाएगा उसकी शक्ति घटती जाएगी ऐसे ही अविद्या ऐसे ही राग ऐसे ही द्वेश ऐसे ही सारे क्लेश तो जितना जितना हम इनका विरोध करेंगे मानसिक स्तर पर उतना, उतना हटते घटते जाएंगे कमजोर बढ़ते जाएंगे तो जैसे ये विरोध करने से घट जाते स्व्यंजक अनजने अभिव्यक्त ही थी इनका उद्बोधक कारण यदि उपस्थित हो जाए आलम्बन तो ये फिर बढ़ते जाते ठीक है अभी आप बैठे यहां कक्षा में आपके मन में गुलाब जामुन खाने की जलेबी खाने की कोई इच्छा नहीं वो सब राग अभी दबा हुआ विच्छिन्न अवस्था में और जैसे ही कक्षा पूरी हुई और आप बाजार में चल चलिए और वहां गरम गरम जलेबी बनती देख ली आपने तो देखो राग जाग जाएगा <laughs> उसको देखते ही तुरंत जाग जाएगा कि ये देसी घी की शुद्ध घी की बढ़िया जलेबी कभी कभी मिशल है खाने को और फिर गुलाबी भी सामने ताजी गर्म वाली रही लिया वो ए, सो ग्राम फिर वो रुकना मुश्किल है। वो है सौ व्यंजक अपने और वो हमारे उस क्लेश को जगा देगा फिर जैसे जैसे आलमन आते जाएंगे वैसे वैसे वो राग बढ़ता जाएगा अभिव्यक्त होता जाएगा उभरता जाएगा इसलिए सावधान रहना पड़ता है तो नए अभ्यास लिए बात इसलिए कही जाती है कि वो जंगल में जाके अभ्यास करें वहां पर आलंबन कम नगर में कुछ घर में भी है कुछ बाहर भी सब है सब तरफ तो वो हमारे रागवेश को अयोध्या को बढ़ाते ही रहते हैं सारे दिन इसलिए घर में रहकर सफलता नहीं मिलती तो वेद ने कहा उप अवरे गिरिनाओ संगमे नदी नाव दिया पहाड़ों की गुहाओं में जाओ एकांत स्थानों आश्रम हो है जंगलों हो नदियों हो के किनारे जहाँ शांति हो ये चमक दमक नहीं हो फैशनबाजी मार्केट मॉल ये सब झंझट नहीं हो तो क्या ये आलम्बन और घट जायेंगे कम होंगे तो समस्या कम आएगी और वहाँ पर क्या होगा नदी का किनारा होगा पेड़ होंगे वृक्ष होंगे और कुछ बाशु पक्षी होंगे थोड़ी बहुत आवाज आएगी बस वो थोड़ी मात्रा में बाधा आएगी वो भी बन सकते हैं आप बैठेंगे और कोयल शोर करेगी आपको ध्यान नहीं करने देगी बड़ा उसने आगे पेड़ पर बैठेगी जोर से बोलेगी कोयल और आपको ध्यान नहीं करने देगी बाधक तो वो भी बनेंगे कभी कौवा बोलेगा कभी कोयल बोलेगी कभी और कोई प्राणी बोलेगा तो बाधक तो वहां भी होंगे लेकिन नगर से ईश्वर का स्वाध्याय करो चिंतन मनन करो विचार करो और अपने राग क्वेशों को देखो कितने बढ़ रहे हैं कितने घट रहे हैं इनका विरोध करो इनको घटाते जाओ कमजोर करते जाओ सारा दिन यह काम करना तो आगे प्रगति होती तो ये बात बताई कि प्रतिपक्ष भावना से ये कमजोर पड़ जाते हैं और यदि इनका समर्थन किया जाए तो ये बढ़ जाते हैं इसलिए समर्थन नहीं करना विरोध करना आगे सर्व एव अविद्या अविद्या भेदा ये सारे के सारे के के ही भेद हैं अविद्या का ही रूपांतर है बस जैसे एक व्यक्ति नाटक में एक कपड़े पहन के आ गया तो उस कपड़े में पहचाना जाता है फिर थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदल के आ गया फिर वो कपड़े बदल गया हाथ तो वही थोड़े से के कपड़े चेंज कर लिए पहले पैंट सोट पहन के आ गया फिर धोती पजामा पहन के आ गया धोती कुर्ता पहन के आ गया फिर कुछ और राजस्थानी ड्रेस पहन के आ गया फिर मराठी ड्रेस पहन गया वो ड्रेसेस चेंज करता रहता आदमी तो वही है ऐसे ही मूल क्लेश अविद्या ही है ये अपनी ड्रेस चेंज करती रहती है कभी अस्मिता के रूप में ड्रेस चेंज करके आती है कभी राग के रूप में कभी द्वेश के रूप में सब अविद्या ही है और कुछ नहीं है इसलिए काट पीट के सब नेता हीता अविद्या ही है दुंग। ये तो ये अविद्या के ही भेद है सारे के सारे क्लेश उसी के ही भिन्न भिन्न रूप है दस पहले एवं नहीं था सर्वेश अविद्यालव सभी क्लेशों में अविद्या अभिप्लते व्याप्त है अविद्या से बचकर कोई भी क्लस नहीं अविद्या का रूप सभी जगा होविद्या ही केवळिकोण अलग अलग है थोडासा एंगल अलग है बाकी सब अविद्या मोठे तोर पे पंचवीपर्यंत पाचवी पर्याय कॅते रूप मे सारी अविद्या ही है, है। अविद्ययाविद्यया वस्तु आकार्य ते अकार्य तदेव तदेव अनुशेरते वस्तु का जो स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है संसार दुखदायक अविद्या के द्वारा इसका स्वरूप सुखदायक प्रस्तुत किया जाता है संसार वस्तु है उसका जो भी स्वरूप अविद्या प्रस्तुत करती है तो, तो बाकी सारे क्लेश है तो दुखदायक और वो दिखा रही है सुखदायक तो बस फिर राग भी हो जाएगा सुखदायक वस्तु में राग बताइए तो वहां पर राग उत्पन्न हो जाएगा यदि कोई अच्छी वस्तु लाभकार अविद्याक दिखा, दिखा रही है तो उससे द्वेश हो जाएगा अविद्या के कारण होगा जो भी होगा अच्छी चीज में द्वेश हो जाएगा खराब चीज में राग हो जाएगा अब कारण अविद्या तो अविद्या ने जो वस्तु का स्वरूप दिखाया बाकी सारे क्लेश उसी का ही अनुसरण करेंगे इसलिए अंतिम शत्रु तो अविद्या हुआ इसी मारो इसी को मारो फिर बाकी सब ठीक हो जाएंगे वो सब इसका परिवार है तो कहा सारे क्लेश उसी का अनुकरण करते हैं विपरयास प्रत्यय काले उपलब्ध है उनसे विपर्यास उल्टा प्रत्यय मान ज्ञान प्रत्य का ज्ञान मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान के काल में ही ये सारे क्लेश उपलब्ध होते हैं जब मिथ्या ज्ञान होगा तो राग भी होगा द्वेष भी होगा सब कुछ होगा सारे क्लेश कभी आएंगे जब अविद्या होगी मिथ्या ज्ञान होगा और अविद्या हटते ही मिथ्या ज्ञान के हटते ही ये सारे क्लेश भाग जाएंगे फिर न राग होगा न द्वेष होगा तत्व ज्ञान आते ही वैराग्य हो जाएगा राग खत्म द्वेश भी खत्म वैराग्य हो जाएगा दुखदायक चीजों से उपेक्षा हो जाएगी द्वेष नहीं होगा उपेक्षा हो जाएगी राग नहीं होगा वैराग्य हो जाएगा अच्छा रुची होती खराब चिजे वेरायटी होते जैसे जैसे अविद्या क्षीण होती जाती है कमजोर होती जाती है, जाती है वैसे वैसे अनुते ये भी घटते जाएंगे अविद्या घटती जाएगी रागवेश घटते जाएंगे अविद्या बढ़ती जाएगी रागदेश बढ़ते जाएंगे देखो असली शंतु कौन है हमारा अविद्या इसी को मारो सारे दिन यही कारण बाकी तो सब टाइम पास पशु भी खापी के पेट भरगे से हो जाते हैं मनुष्य भी खापी के पेट भरगे हो गया तो उसमें पशुओं में क्या अंतर है निरंतर नाही असली काम हे है जिसको सिफ मनुष्यही करता हा पशु पक्षी नाही करते इतकी बुद्धी नाही इतन साधन नाही सामर्थ्य नाही योग्यता नाही जैन उज्जान नाही वे काम नाही करते सिर्फ मनुष्यही करता मनुष्य भगवानने इतकी बुद्धी दिली इतका सामर्थ्य द्या चार वेदो का ज्ञान द्या ज्ञान को प्राप्त करो बुद्धी लगाओ मेहनत करो योगाभ्यास करो क्लोशो को मारो और मो मोक्ष में जाने का केवल एक ही दरवाजा खुला है मनुष्य शरीर इसी में से होंगे मोक्ष में जाएंगे और कहीं से नहीं जी बोलिए अमी शब्द क्या अमी बने वे अदश शब्द हैदस मोह शब्द है अदस अद अमो अमी भोवचन है अदश शब्द का इसका अर्थ होता है वह है इसका भोवचन है अमी अमी क्लेशा सारे के सारे क्लेष ठीक है तो सूत्र का अर्थ हुआ अविद्या क्षेत्र उत्तरे अविद्या सारे पीछे वाले चार क्लेशों का क्षेत्र है प्रसव भूमि उत्पत्ति अविद्या ऐसे क्लेशों का जो भी चार अवस्था वाले है प्रसुत्त अनु विच्छिन्न और उदार और भाषण में पांचवी और देखिए जवाब इस तरह से पांच क्लेश पांच क्लेश पांच अवस्थाओं वाले हैं और इनमें सबसे मूल कारण जो है वो अविद्या ये सारे अभी चलो तो पांच क्लेश बताए अब हर एक का स्वरूप बतलाएंगे अविद्या क्या है अस्मिता क्या है रागद्वेश क्या है अवि क्या है सबका एक एक का परिचय बताएंगे तो पांचवा सूत्र है जिसमें अविद्या की परिभाषा बताई अविद्या उच्यते अविद्यास प्रसंगे प्रसंग चल रहा है पांच देशों का इस प्रसंग में अविद्या का स्वरूप बतलाया जाता है सूत्र पांच बोलिए अनिद्य अद्य अशुचि अशुचि त्मसू अनात्मसु नित्य नित्य शुचि सुख सुख आत्मख्या अविध्या तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि सारा अंतिम शत्रु तो यही मूल जो हमारे बंधन का कारण है वो अविद्या और उसकी परिभाषा इस सूत्र में बताई गई है तो पहले भाषा को पढ़ते हैं चलो एक मोटा सा बता देता हूं, मोटा सा सूत्रार्थ फिर भाषण पढ़ता हूँ थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा सूत्रार्थ इसमें चार भाग बताए हैं अविद्या के एक है अनित्य दूसरा अशुचि तीसरा दुख, चौथा अनात्मा ये चार शब्दों हो के बाई तरफ ऐसे ही चार शब्द है दाई तरफ इससे बिल्कुल उल्टे नित्य शुचि सुख और आत्मख्याति ख्याति का अर्थ है ज्ञान जानना समझना मानना अब एक एक को एक एक के साथ जोड़ अनित्य क्रमश को नित्य वस्तु समझना अनित्य नित्य ऐसे तो वो होगी अविद्या ये एक अविद्या होगी एक प्रकार की अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना ये अविद्या है एक भाव ऐसे ही इसको लटके भी देख लेंगे नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु समझना भी अविद्या है ये एक बाबू दूसरा अशुचि को शुचि समझना अविद्या है अशुचि समझना अविद्या है शुचि का अर्थ होता है शुभ अशुचि का अर्थ अशुभ ठीक है तीसरा दुख को सुख समझना अविद्या है उलटकर सुख को दुख समझना भी अविद्या चौथा अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है उलट कर आत्मा को अनात्मा समझना भी अविद्या के भाग हो गए यही हमारे जनामरण का बंधन का कारण और ये अविद्या चक्रासी में भी है और राष्ट्रपति में भी ये आईपीएस में भी है आई में भी है कलेक्टर साहब में डीएसपी में, में सब में कोई बड़ा एम हो सी ए हो फील्ड का हो हर एक मे आहे साहेब हम्म करिया हम सीए हो गेम एम बी एम बहुत विद्वान हो गे अबो हमे कोविड अध्या रोटी कमाने का धंदा और कुठ नाही <laughs> रोटी खाने का धंदा है चार अक्षर पडली चलो कुठ कमायंगे बस इतकी बा थोड़ी दूर हो जाती अयोध्यक्ष अयोध्या का नाश करणार पैसे कमाने केले दो घा तीन घंटा चार घंटा कुठे ॲसा धंदा ढूलो दो चार घंटे मे दलोटी मिळ बाकी चार छे घा काम मेब कुछ दिन जैसे आठ घंटे लगान पडताठ घंटे लगाओ दस सर्व सर्व घंटे इतके पैसे जमा कर लो कि फिर असली काम तो ये। जीवन भर पैसे कमाते रे तो फेर ये काम कब कर करे फेर मर जायगे फेर अगला जन स्कूल जाऊन पढाई करो फे डिग्री लोक फिर नौकरी करो सारा जीवन तो दाल रोटी खाना भी चला जाएगा फिर ये कब करेंगे इसी जीवन में इस काम के लिए टाइम निकालना है और उसका तरीका यही है या तो रोज की रोज चार घंटा लगाओ धंधे के लिए और बाकी छह घंटा लगाओ इस काम में या फिर आठ घंटे रोज लगाओ दो चार साल पांच साल दस साल पंद्रह साल और पंद्रह साल में इतने पैसे जमा कर लो कि फिर आगे बिजनेस छोड़ दें आगे बंद कर दे फिर अपना टाइम बचाओ ये दो तरीके हैं समज मे वर या फिरमचारी बन जा गुरुकुलिक्षा मांग करो जमा दे हो खा देश का काम करेगे आपण काम करेगे पढाई लिखाई करेगे समाज की सेवा करेगे हमको रोटी दो आपण शिक्षा मांग कर रोटी खाव आपण योगाभ्यास करो तो दो पाच सात दस सर्व मे आपली अच्छा योग्यता बन जाय बस फेर प्रचार करते सेवा तो, तो मिली जाएगी जीने के लिए रोटी जाईगाई बाकी जमा होणार सारी संपत्ती मुख्य कार्य अविद्या का नाश सुते अनित्य कार्य कार्य नित्य ख्या तो अनित्य का अर्थ अर्थ इन्होंने कार्य वस्तु कार्य वस्तु जो की गई है जो बनाई गई है क्रिएशन उसका नाम है कार्य वस्तु क्रिएशन और वो अनित्य है क्योंकि वो बनती है तो टूटती भी है जो चीज बनेगी वो टूटेगी वो अनित्य वस्तु जो की कार्य रूप है उत्पन्न हुई है उस वस्तु में नित्य नित्यता का ज्ञान होना अर्थात उसको नित्य समझना ये अविद्या है। है? उदाहरण देते है तद्यथा तद्यथा ध्रुवा दुरु। पृथिवी ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा स चंद्र तारका ध्रुवा सारका देवो देव अमृता अमृता दिवो कसा दिवो कस तो कहते हैं अनित्य कार्य नित्य क्षेत्र ये तो हो गया ना परिभाषा उदाहरण देते हैं तद जैसे की ध्रुवा पृथ्वी ये जो पृथ्वी है ये सदा ऐसी ही बनी रहेगी ध्रुव माने नित्य सिर्फ अचल कभी नष्ट नहीं होने वाली पृथ्वी हमेशा से हमेशा बनी रहेगी ये अविद्या एक दिन बनी थी और एक दिन टूटेगी भी ित्य है बहुत सारे बे नित्य कि मानते हैं तो कहते चली आह लाखो सर्व करोडो सर्व राहतो यन लो की बनी बनगी हमेशा ऐसी परंतु शास्त्रात स्वीकार नाही करते मॉर्डर्न साइन्स स्वीकार नाही करत कि पृथ्वी सदा से है मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि ये एक दिन बनी थी पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। पूरा संसार बनाया गया सूर्य चंद्रमा तारे बड़े बड़े लोकलोक तक -लोक बड़ी बड़ी गैलेक्सीज ये सब पैदा हुई है वो लोग बिग बैंग बोलते हैं अपनी भाषा में बिग बैंग हुआ और ये सारी सृष्टि बनी फिर अंत में खत्म भी हो जाएगी टूट उठ जाएगी वो ये भी स्वीकार करते हैं तो इस अनित्य पृथ्वी को नित्य मानना अविद्या है यह एक उदाहरण हो गया फिर ऐसे ही आप लिखा है ध्रुवा स चंद्र तारका सहित चंद्रमा और तारों सहित ये जो दऊ आकाश है। ये सारा का सारा नृत्य है पूरी गैलेक्सी चांद तारों सहित पूरा आकाश नृत्य ये सदा ऐसा ही रहेगा ऐसा मानना अविद्या है यह भी नष्ट होगा चंद्रमा सब चीज़ें बनाई गई एक समय था जब बनाई गई एक समय आएगा जब ये सब नष्ट हो फिर भी इनको नित्य मननाय हा जी बोलिये अभि नाही ईश्वर न बना ईश्वर बनने समजा नाही आयांस वेगवेगळ्या आज कुठ दिन थोडी अशी मेहनत करेगे तर आज कोशिशायची एक पहिलू हा नाही हट भी थोडा हट दूर होते साइंटिस्ट वर्मा जी समज मी आता महमदाबाद मी एक साइंटिस्ट हैरी कक्षा मे आते वी आते अच्छी तर जातो महाराण द्या डॉक्टर वर्मा साहेब कोश्वर आहे ईश्वर सृष्टी बनाई और एक दिन तोडा व साइंटिस्ट है बहुत ऊंचे सत्य हुँ। हुँ। तो तो के न... वो हो। है प्रश्न सत्य होत जो आपण अडियल अडिल आज धीर धीर समज नाही आज इ सारे ब्रह्मांड कोणा जो देवता लोक होते वी अमर होते कमी मरतेही नाही हजारो सर्व जीते अभि वल्मिकिराय मी उत्तर का गलत गलत रखा लिखाय रमचंद्र जीने दस हजार वर्ष, वर्ष तासन किया तो दस हजार वर्ष कॅसेन पर वर वसा मानते सब अविद्या अविद्या कारण ॲसा लोक मानते की देवता लोक अमर होते हजारो सर्व तक वो जीते राहते आदि आदि इस सब अधिक ऐसा नहीं होता शरीर अनित्य है एक दिन छूटेगा एक न एक दिन मरेगा धन सम्पत्ति अनित्य है एक न एक दिन छूटेगी हमेशा साथ में नहीं रहेगी न कोई साथ में लाया था न कोई साथ ले जाएगा जो भी मिला यही पर मिला पर जब जायेंगे यही छोड़ के जाना तो इसका इतना ही मूल्य है की बस दाल रोटी मिलती है बहुत होगा जीवन रक्षा होती है इतने साधन चाहिए अधिक अधिक कोई लाभ नहीं जमा करने का और बाकी समय बचाओ और इसमें योगाभ्यास में लगाओ तो ये एक भाग हुआ अनित्य वस्तुओं को नित्य वस्तु समझना पहली अविद्या है अब दूसरा तथा विभत से परम विभत्त से काय का शुचि ख्या अब कहते हैं अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु समझना अविद्या है और इस अविद्या के कारण फिर राग होगा क्षेत्र उत्तर अविध्या के कारण से तो कहते हैं तथा उसी तरह से अशुच जो अशुद्ध है वस्तु कैसी है भयंकर और परम विभत्स बहुत भयंकर बहुत, बहुत खतरनाक का इस शरीर में यह शरीर बहुत खतरनाक मतलब बहुत खतरनाक रूप से अशुद्ध है बहुत अधिक अशुद्ध है ये कहना चाहिए इस अत्यंत अशुद्ध शरीर में शुची शुची शुद्धता का ख्यान होना ये दूसरी अविध्या है जैसे आप तो मेडिकल वाले हैं ना तो आप जानते हैं अच्छी तरह से जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं मुंह पे पट्टी बांधते नाक पे पट्टी बांधते सर्फे भी लगाते हैं, पूरे शरीर पे अलग अलग कपडे लगात हाथलव्स पहिनते ऑपरेशन करण्या इतना इतना सर कवर अप क्यू करते शरीर अशुद्ध हा फेर थोडी सी ड्रेसिंग करेगे ना किती चोट पोट लग्न करेगे फेर साबुन हात धोंगे क्यो शरीर अशुद्ध किती अशुद्धी हमको लग सकती सुरक्षा केली साबुन हात धोते पर जब ऑपरेशन करते हैं तो वहां रोगी की सुरक्षा के लिए वो अपने नाप पे पट्टी बांधते पूछा मैंने सर्जरी करते थे मैं में देखने के लिए कैसे होती है। तो मुझे भी पट्टी लगा दी बोले आप भी लगाओ मैंने ठीक है मैं भी लगाता। तो मैंने भी लगाई और ऑपरेशन चल रहा था देखा फिर बाद में मैंने उनसे पूछा ये आप सब लोग पट्टी क्यों लगाते बोले इस रोगी की सुरक्षा के लिए इसको हमने पेट फाट रखा है मुह नाक अशुद्ध दवायू छोडते बहुत सारे बॅक्टिरिया होते हैं, कीटाणू होते हैं, अगर हमारे कीटाणू इसके पेट में मे गए तो हे मर जाय इली सुरक्षा केली सब इतनी सावधनी करते हैं। पूरा स्टरलाइज करते ऑपरेशन थेटर कोर साफ सुथरा शुद्ध बनातॅक्टिरिया बचना नाही चिहि सारे औजारो कोर धोते उबलते अच्छे अच्छे गरम पानि खूप बढ्या साफ सुथरा हे सारा झंझट इलि उठात बेचारा रोगी मरणा आहे साइंस वॉेत जाते कित अशुद्ध शरीर मोठा मोठा सभी जातो थोडी देर केली जातते सुब टॉयलेट जाय समज म आयगा हा शरीर अशुद्ध कोण आदमी टॉयलेट का डब्बा जा रहा ना में। तब देखोको कॅसा लग्ता तब तो खराब लग्न डब्बा जा, जा लोट के आहोत डब्बा या बॉटल आहोत लॉट के शुद्ध दिखता भी बेकार आदमी वही जब धो हो के बढ्या अच्छे कपडे पहिन के प्रेस थोड़ी परफ्युम मार के केला <laughs> अच्छा दिखता साफ सुथरा दिखता है देखो अविद्याने दबा लिया ॲसि अविद्या दबा अशुद्ध शरीर कोते अशुद्ध शरीर कोणनाविद्या है सारे शरीर से हम पूरा कचरा गंदगी ही फेंकते हैं बाहर आंख से कान से मुंह से नाक से मल से मूत्र से पसीने से सब कचरा ही कचरा फेंकते हैं कुछ भी अंदर अच्छा नहीं है सारा ही अशुद्ध और सुबह से लेके रात तक 24 घंटे सुबह से लेके अगले सुबह तक चौबीस घंटे सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं शुद्ध वायु छोड़ते हैं कार्बन डाइ अंदर जाती वो अशुद्ध हो जाती है और बाहर अशुद्ध आती है तो अंदर कितनी अशुद्धि भरी हुई तो इस तरह से 24 घंटे अशुद्धि छोड़ते रहते हैं इस बात को एक कवि ने इस श्लोक में बताया अगला श्लोक है उत्तम च उत्तम चानाद उपस्थम भात स्थान बीजाद उपस्थम भात निंदाद निधनादपी निप कायमाधेय शौचत्वायमाधेय शौचत्ता पंडिताय शुचि विदु पंडिता तो इसमें बताया कि ये शरीर कितना अशुद्ध है स्थानात, जिस स्थान से ये उत्पन्न होता है वो भी अशुद्ध है गर्भाशय अशुद्ध बीज हाथ जो शरीर का बीज है रज और बीज वो भी अशुद्ध है उपस्त और इसने शरीर ने सारा कूड़ा कचरा संभाल रखा है उपस्तम ने रोक रखा है कहीं से भी त्वचा काटो देखो कचरा ही निकलेगा है? कहीं से भी काटो कहीं भी एक बिन मार दो खून निकलेगा और वो खून को देखते आदमी कहीं तो डर जाते बेहोश हो जाते और खून निकला है कितना घबराते बेचारे तो कूड़ा कचरा पस गंदगी मल मूत्र सारा चारो तरफ यही तो भरा शरीर तो इस शरीर ने अपने अंदर सब यही जमा कर रखा है संभाल रखा है, रखा है। और, और बस पसीना निकलता ही रहता है, बहता रहता है शरीर से पूरा कचरा ही कहता रहता है और निधना और मर भी जाता है अंत में डेड बॉडी फिर देखो कितना अच्छा लगता है डेड बॉडी अच्छी लगती सत्तर साल तक जिस आदमी के साथ रहा दूसरा व्यक्ति आज पता चला इसकी डेथ हो गई मर गया अब वो डेड बॉडी के साथ 70 मिनट भी रहना सो नहीं सकते कमरे में और पचास साल सोते रहते आदमी के साथ जब तक वो जी हुई थे है ना कितनी खतरनाक बात आश्चर्य की बात तो निधन माने मर जाना मर जाने के बाद और भी अशुद्ध दिखता है तब इससे दुर्गंध आती है बीमारी फैलने की समस्या करनी पड़ती है रोज ब्रश करना पड़ता है धातु टॉयलेट नाना धोना रोज करना पड़ता है 80 साल तक जियेगे 80 साल तक रोज करना पड़ेगा कितना कचरा पैदा होता है इसमें रोज सारे दिन कचराई पैदा, पैदा होता है और कोई काम ही नहीं है <laughs> कचराई पैदा करने की मछली में तो जब तक जियेंगे तब तक इसकी शुद्धि करनी पड़ती है इस वजह से कायम इस, इस शरीर को पंडिता बुद्धिमान लोग अशुचिम विदु वो अशुद्ध मानते ये तो शरीर अशुद्ध है सारा दिन कच्रा ही पैदा करता है ही फेंकता है तो बुद्धिमान लोग इस अशुद्ध शरीर को अशुद्ध मानते लेकिन अविद्या वाले लोग कैसा मानते हैं वो आगे बढ़िए अब अगली बात अगली पंक्त जो है वो जैसे उपन्यास की भाषा होती है हाँ जैसे निए वो कवियों की भाषा होती है।, है अब देखना आगे गया इस तरह की भाषा है वास्तव में शरीर है तो अशुद्ध पर इस अशुद्ध शरीर में शुचि ख्याति देखी जाती है लोग इसको बड़ा शुद्ध पवित्र मानते कैसा मानते हैं वो आगे बता रहे है नवाइव नशांक लेखा शशांक लेखा कमनीया मदु अवयव निर्मिता चंद्रम भित्वा तो उपन्यास जैसी भाषा है जो अलंकारिक भाषा लिखते हैं न कभी लोग बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो ये कहते हैं देखो अविद्या कैसी होती है कोई अच्छी सुंदर कन्या देखी शरीर स्त्री का जवान भी है 20-22 साल की है पढ़ी लिखी भी है और देखने में भी सुंदर है तो उसको देख करके अविद्या वाले लोग क्या सोचते हैं, ये जैसे नई ही शशांक लेखा चंद्रमा की लेखा हो जैसे चांद नया चांद खुलता है ना नया प्रथमा द्वितीय हो ऐसी लकीर से होती है क्या तो चांद की नई लकीर जैसी कितनी अच्छी है कमनिया एवं कन्या ये कामना करने योग्य है मधु अमृत अवय निर्मिता मधुर अमृत के अवयवों से बनाई गई है इसके सारे शरीर के अंग बहुत बढ़िया है सुखदायक है चंद्रम भित्वा चंद्रमता चांद को फोड़ कर जैसे बाहर आई हो ऐसी लगती है <laughs> चांद सा मुखड़ा और चांद से पता नहीं कितने कितनी गीता सुनी होगी वो कभी लोग बनाते रहते हैं तो इस तरह से वो लोग कल्पना करते है फिर आगे बढ़ते है नीलोत नीलोत्पल पत्र आयताक्षी पत्र आगे कहते हैं की नीलोत्पल नील कमल नील कमल कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और नीले रंग केफेद भी होते, होते कमलो कहते हैं, नील नीले कमल के समान, नीले कमल के जे पत्ते होते आखो वॉली मो कमल के बडे बडे चौडे चौडे पत्तो के समान मोठी मोठी आखो वली हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम ॲसी आखोको देख रही है, उसके मन मे ॲसी भावना आहे की बस सारे स्वर्ग दे दूंगी <laughs> ऐसा जिसके मन में हो ऐसे आँखों से वो हमको देख रही है और जीव लोग सब जीव लोकों को प्राणियों को आश्वासन दे रही है कि तुम चिंता मत करो बस मेरे साथ शादी कर लो विवाह करो, करो तुम्हारे सारे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे वो आनंद ही आनंद इस तरह का आश्वासन देती हुई सी वो प्रतीत होती है किनको अविद्या वाले लोगों को तो जो लोग अविध्या से ग्रस्त होते हैं वो ऐसा देखते हैं शरीर को जबकि है वो पर तो यहां दो अपर्णन किए एक पहले शरीर का अशुद्ध वर्णन किया कि शरीर कैसा है और दूसरा बताया लोग कैसा समझ रहे तो आगे कहते हैं कस्य के न अभिस हो। अब देखो कहाँ तो शरीर इतना अशुद्ध है और कहा इसको इतना शुद्ध मान रहे है कि ये सुख देगा और चांद को फूल के निकला है और ऐसा और वैसा दो बातों, दो बातों का क्या तालमेल कश्य के न दो बातों का क्या तालमेल कोई तालमेल नहीं इतने अशुद्ध शरीर को शुद्ध माना यह कोई समझदारी नहीं है ऐसा भाव कहना चाहते हैं परंतु फिर कहते हैं भवती चवती एवं एवं अशुचौ शुचि विपरियासु विपरियास, प्रत्यय प्रत्यय जबकि प्रत्य इन दो बातों में कोई तालमेल नहीं है शरीर के व्यक्ति मुंह नाक में भी पट्टी बांध के घूसता है ऑपरेशन थिएटर में और कहा वो ऐसे ऐसे कविता और अलंकार से बोलता है, तो इनका कोई आपस में नहीं है। फिर भी, भी अशुद्ध शरीर में लोगों को शुद्ध होने की प्रती होती है लोग ऐसा ऐसा उसको शुद्ध मानते जैसे बताया आपसे भले कपड़े पहन के नए नहा धोके साफ सुथराफ्यूम मारब समने एक परफ्यूम मारिकलता वा, <laughs> पागल होते कॅसे दिगल पीच देखो कितने भयंकर विद्या व्हो दी रफ्युम मार रहा अच्छी तरह मारता है परफ्यूम पूरी शर्ट तारीख में पूरी परफ्यूम मारता है और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है खुशबू परफ्यूम की है भाई शरीर की नहीं अगर तुमको पागल होना है तो परफ्यूम के पीछे पागल हो तो ठीक है कुछ समझ में भी आए की हाँ ये परफ्यूम बहुत अच्छी है बढ़िया सुगंध देती है चलो इसका लाभ लेते रहेंगे कभी कभी लगा लेंगे और उसका खुशबू का लाभ लेंगे तो शरीर का तो क्या लेना देना उससे और फिर भी वो देखते हुए भी आंख से देखते हुए भी कितनी भयंकर अविद्या कि देख भी रहा परफ्यूम मार रहा और फिर भी शरीर से खुश होतो इतकी जबरदस्त अविद्या रोज देखता टी वी के प्रोग्राम क्या वे शो कौनसे शो होते हा रिलिटी शो और कितने बडी बडी वस्ट आती हा कित सारे लोक आते हैं, सब अच्छा ना धोक्या हो बमकदार कपडे पहन करते हैं। और बस वारे करटक दुखदायक संसार को सुखदायक बना रखा है मान रखा है अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान रखा है बस थोड़े चमक के लिए कपड़े पहन के और आ जाते हैं कितनी भयंकर विद्या और ये जितना इतना देखते जाते हैं ये सारे आलंबन जो हमारे अंदर विद्या को बढ़ाते हैं और राग को उत्पन्न करते हैं तो सूत्रकार पतंजरी महाराज और भाष्यकार व्यास जी वो कहते हैं सावधान ये खतरा है इसमें फंसना नहीं इस आलंबन से दूर रहो उतना ही ठीक है काम काम लग जाओ जंगल में जाओ एकांत में साधना करो तपस्या करो नगर में रहना पड़े तो थोड़ा एकाद आध घंटा शांति से बैठ के ध्यान करो और इन बातों को दिन भर सोचते रहो जब भी दुनिया को देखो इसी तरह से देखो ये सब कचरा बैठी है और कुछ नहीं जैसे वहां सड़क पे रखी है ना साइड में कचरा बैठी म्युनिसपालिटी की गाड़ी आती उठा ले जाती फिर खाली करके छोड़ जाती है तो जैसे वो कचरा बेटी होती है ऐसे ही कचरा बैठी पेटी की नजर से देखो आपको राग्णी हो अशुद्ध शरीर को अशुद्ध समझना विद्या है तो ये दूसरी बात और आगे कह रहे हैं आगे पढ़िए न पुण्य प्रत्यय पुण्य प्रत्ययन तो इसी प्रकार से अपुण्य में पाप कर्म में पु्य प्रत्यय पुण्य मनना पाप कर्म कोण्य कर्म मारणा हानिकारक दुष्ट कर्म को अच्छा कर्म मानना मांना अविद्या है अशुद्ध कर्म को शुद्ध कर्म मानना अविद्या जैसे झूट छल कपट चोरी बेमानी है और धोकाधडीकी झपट हे सारे बुरे काम इनको अगर अच्छा मांत सब अविद्या भाग मेगी शुची शुची कर्म की दृष्टी भाग मे दुन्या बहुते कोनतो बोलते सुबहून जे मौका मिळत बोलते आपण समने झूट बोला मूर्ख बनाकी बच पकड पाया चतुराई से झूठ उसे समझ ही नहीं पाया इसको लोग अपनी बुद्धिमत्ता समझ रहे जबकि ये पाप कर्म हो और इसका दंड भोगना पड़ेगा इसलिए चतुराई इस बात में नहीं है कि हमने दूसरे को कितना धोखा दिया चतुराई इस बात में है कि हमने दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा किया सच बोला और हम फंसे नहीं पाप कर्म में नहीं फंसे बिना झूठ बोले बिना पाप किए हम कुशलता से अपना जीवन ठीक ठाक जी गए शांति से जी गए बिना लड़ाई झगडे के बिना उलझ प्रेम से सुख अपना सारा जीवन जी जीवे समजदारी हा इसका नाम है असली चतुराई ऐशी होनी पुण्य समजना है आगी बथाही अनर्थ अर्थ प्रत्यय व्याख्यात कहते उरर्थ मे अर्थ समजना मतलब जो हानिकारक सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पर लोग क्या हानिकारक समझते, तो समझते बस ये भी जितने हानिकारक कर्म है उनको वो लाभदायक समझते हैं। ये सारी अविद्या है सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फिर वो रेडियो टीवी में आती है तंबाकू चु तंबाकू खे खुश मस्त निश्चिंत अर निश्चिंतर नीच हिंगला तंबाकू ख स्वास्थ्य केली हानिकारक फिर अच्छा हानिकारक भी है कॅसे मतलब विरोध आहे ना अगर व अच्छा है क्या क्या हो कोई पान मसाला कोई कैसा कोई कैसा अगर वो अच्छा है तो फिर ये नीचे क्यों लिख रहा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो फिर अच्छा नहीं है एड के अंदर कितना विरोध अब ये सरकार का डंडा है कि तुमको ये साथ में चेतावनी बोलनी है पेपर में छापोगे तो लिखनी है और रेडियो में बोलोगे तो बोलनी है कि तम्बाकू चपाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अब यदि वो बोलते हैं क्योंकि कानून का डंडा है है तो बोलते बिगडता डंडा बे रास्ता बोलणे स्पीड बढाकर फटाफट बोल मला खास्थ्यकारकडा बड स्पीड पण मसाला खा स्वास्थ्य केले हानिकारक वो को भी नहीं आता। ये क्या बोल गया <laughs> तो सरकार के डंडे धंदा जितकी करते हानिकारक कर्म है क्रोध करणार शराब पीना अंडे खान मास्क खाना सिगरेट पीना और गडबड करणार सारे हानिकारक लोक इतकं हानिकारक नाही समज रे उसको समझ है। स्टेटस सिंबल मान रहे है। सिगरेट पीना शराब पीना को स्टेटस सिंबल नहीं। ठीक है जी तो ये बात हो गई दूसरे भाग की अशुद्ध को शुद्ध समझना यहाँ तक की व्याख्या होगी अब तीसरा भाग है दुख को सुख समझना अविद्या इस पर आगे चलते तथा दुखे।, दुखे सुख ख्या कहते हैं कि ये जो तीसरा पार्ट है इसका अविद्या का दुख को सुख समझना अविद्या है इसके लिए तो सूत्रकार पूरा सूत्र ही बनाएगा आगे चल के तो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इसका विस्तृत क्षेत्र है इसलिए कहते हैं दुख में सुख समझना अविद्या है सूत्रकार स्वयं आगे कहेगा वो आगे का सूत्र है वो बोलिए परिणाम परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति गुण वृत्ति विरोधाच विरोधाच दुखमे सर्वम विवेकिन सर्वम विवेकिन तो आगे स्वयं सूत्रकार कहेगा की संसार के सुखों में चार प्रकार के दुख शामिल चार प्रकार के दुख सम्मिलित है उनके नाम है परिणाम दुख ताप दुख दुख, और गुणवृत्ति विरोध दुख तो चार चार दुख होने के कारण विवेकना बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में दुख का सब जगह दुख ही दुख उसे कई सुख एक सुख दिखता है फिर चार दुख पीछे पीछे दिख रहे हैं जो अच्छा है अस्सी परसेंट घोटाल अच्छा कौन कई बार ऐसी चर्चा चलती रहती है तो में मैं पूछ लेता हूँ लोगों से आपको कैसा चाहिए 100% सुख चाहिए या 50% परसेंट सुख पचास परसेंट कैसा चाहिए सौ परसेंट में बाद में पूछता हूँ पहले पूछता हूँ देखो पचास परसेंट सुख पचास परसेंट दुख चलेगा अच्छा सत्तर सेवेंटी परसेंट सुख चलेगा नहीं चले। अच्छा, तर, 70 सुख, 30 चलेगा नहीं चले� 80 20 चलेगा? नहीं चलेगा 90 10 में ऐसा कह जाता, जो ॲसा कहता है फिर मी बोलता अच्छा ठीक चलेगा ठीक आहे अभि आप भोजन खेळे बढिया बढ्या खीर पूरी हलवा दींगे और खीर पाच सात कंकरेगा चलेगा नाही क्यो आपण दुःख चलेगा अभि दस परस दुःख डालंगेस्त करीत नाही चलेगा एक वी कंकर नाही आता दाल सब्जी खीर पूरी हलवासंट फ्रेश होणार शुद्ध होणार गड़बड़ नहीं आनी चाहिए अब पता चला ना कितना सुख चाहिए आपको आप समझ में आए सौ परसेंट सुख चाहिए दस पांच परसेंट भी चलेगा एक परसेंट भी एक महीने में उनतीस दिन आपको बिजली मिलेगी चौबीस घंटे बिजली गाय बोलो चलेगा एक मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए उसके लिए भी लोग इन्वर्टर रखते हैं एक मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए जनरेटर रखते हैं हॉस्पिटल वाटत होईट नाही जीडाई प्रबंध करते मनोविज्ञान हे है हमे सुख ही चिये सो परसेट सुख केवळ सुख ही चिये दुःख जराय विवेक जो बुद्धिमान हा चारो तरफ दुखी दुःख दि परिणाम संस्कार तो मुसीबत नाही बिलकुल नाही मोठ मे जाऊन सब जगी वर अथवा अथवा जसी दुःख नजर आता वुद्धिमन्दि दुख ठीक चल रिसो <laughs> संसार में सुख दिव्या बुद्धी मे गडबड ठीक ठीक कर पर चलती जिसको जिसको उसको उसको हैं लोग दुख बेकार दुसरे उलटा समजते स्वयं सूत्रकार विस्तार चे व्याख्या करेगे वडे सुख ख्याती तो इस संसार में जहां दुखी दुख भरा पड़ा है चारों और दुखी दुख है उसमें सुख मानना ये अविद्या है चाहे पैसे कमाओ चाहे सोना चांदी चाहे मकान चाहे मोटर गाड़ी संपत्ति नाम कमाओ ठेला बनाओ कुछ भी करो हर चीज में दुख है हर चीज में और फिर इसमें सुख मानना ये अविद्या है इसको आप विस्तार से बताएंगे अब चौथे भाग की बात करते हैं अनात्म सुख आत्मख्यात इस पर चर्चा करेंगे अनात्म आत्म ख्या चेतन अचेतु चेतन अचेतन भोगाधिष्ठान भोगा शरीर वीरेपकरणे पुरुष वा मनसी अनात्मनी अनात्मनी छपणे हो कहते हैं कथा अनात्मनी आत्म क्या अनात्मा को आत्मा समझना इसके दो अर्थ बनेंगे आत्मा मतलब एक तो जीवात्मा ठीक है आत्मा जीवात्मा को कहते हैं ईश्वर को भी कहते हैं दोनों के लिए आत्मा शब्द कौन ईश्वर और जीव ये तो हो गया द्रव्य की दृष्टि से पर्टिकुलर तो जीव और ईश्वर दोनों ही आत्मा है और जो इससे भिन्न वस्तु है वो अनात्मा है अन आत्मा जो आत्मा नहीं है उससे भिन्न वस्तु है अलग चीज है तो जीवात्मा से भिन्न वस्तु को जीवात्मा समझना ये अविद्या हुई परमात्मा से भिन्न वस्तु को परमात्मा समझना ये अविद्या हुई ये अर्थ हो गया अनात्मा आत्मख्याल दूसरा आत्मा का अर्थ है चेतन आत्मा चेतन और अनात्मा इससे उल्टी वस्तु जड़ वस्तु तो दूसरा अर्थ ये बनेगा जड़ वस्तु को चेतन समझना ये भी अविध्या है कितने लोग जड़ को चेतन मानते इसी अविध्या जड़ को चेतन माने बैठे अविध्या है ना? तभी तो राग होता। तो जड़ वस्तु में राग होता है अविध्या के कारण कितनी बढ़िया सिस्टमेटिक व्याख्या की गांधी बिल्कुल व्यवस्थित बात साइंटिफिक बात बताइए तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अनात्मा को आत्मा समझना का चौथा भाग तो कहते हैं उदाहरण के रूप में बाह्य उपकरणेशु जो बाह्य उपकरण है बाह्य वस्तु मोटर है कार है जमीन है मकान है सोना चांदी ये जड़ वस्तु बाह्य उपकरणेश चेतन अचेत चेतनेशु इसमें चेतन भी है और अचेतन भी है ये तो अचेतन बताए मकान मोटर गाड़ी बिना चांदी रुपया पैसा और चेतन हो पुत्र परिवार संबद्ध जो चेतन है कुत्ते मिली भी पाल रखे किसी ने खरगोश पाल रखा है खरगोश भी पालते हैं वो चेतन है, है, धारी है तो वो भी उनके साथ रहते संपत्ति है तो जो व्यक्ति के पास जड़ और चेतन दोनों तरह के पदार्थ है ये बाह्य उपकरण उसके शरीर से बाहर के हैं इन जड़ चेतन पदार्थों में और अगली बात भोगाधि शरीर है और ये भोग का जो अधिष्ठान है जिसमें जिसमे रहकर जीवात्मा अपना सुख दुख भोग था है। वो शरीर अभी अपने शरीर की बात आ गई पहले तो बेटा बेटी पुत्र परिवार आ गया और कुत्ता गाय खरगोश तोता जो बाल रखे है ये आ गए और जड़ वस्तु सोना चांदी रूपया पैसा मकान मोटर कर इन सब में और फिर अगली बार अपने शरीर में जो की अनात्मा है से अलग चीज बेटा बेटी भी अपनी आत्मा से अलग चीज है और संपत्ति कार भी अपनी आत्मा से अलग चीज है ये सब अनात्मा है अनात्मा के उदाहरण दिए जा रहा है पुरुषोपकरण वन से अनात्मा, पदार्थों में। और एक करने वा, अनात्मा पुरुष का जो उपकरण है जीवात्मा का जो उपकरण है मन वो भी आत्मा से भिन्न वस्तु है वो भी आत्मा नहीं है आत्मा से अलग वो भी जड़ तो मन तक के सारी वस्तुओं के उदाहरण देकर के जो की ये सब अनात्मा है इन अनात्मा पदार्थों में आत्म आत्मख्याति ही इनमें आत्मा समझना इनको आत्मा समझना यह विद्या है विद्या क्या मतलब कार आत्मा से बिन्न वस्तु आत्मा चेतन कार कार बनती है टूटती है आत्मा बनता नहीं टूटता नहीं हमसे अलग चीज है फिर भी कार का मालिक उस कार को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है यह है अनात्मा को आत्मा समझना है आत्मा से अलग चीज धन को संपत्ति को रुपया मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी और फिर बेटा बेटी गाय घोड़ा कुत्ता तोता जो भी पाल रखे है ये सारे आत्मा से अलग चीज है फिर भी वो उसका विचार ऐसा होता है ये सौ इतना बड़ा लम्बा चौड़ा मेरा आत्मा से होकर है इसलिए सारे जन से तुम बस मै ही हूँ वो मैं मै समजता आत्म है, है इसका प्रमाण क्या आगे ब्रोक्तमे किती उसका कोटेशन देते उत्तरण देते हैं उसके वचनों का व्यक्तम सत्व आत्मत्व आत्मत्वे अभिप्रतीत्य तस्य तस्य अनुनंदपद्यानुद्ध किसी आचार्य ने ये बात कही व्यक्तम अव्यक्तम सत्व व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो पदार्थ स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म हो या निकता हो। जो भी पदार्थ है हमारे पास इन सब पदार्थों को हो। आत्म स्वेण अपनी आत्मा के रूप में समझता हुआ स्वीकार करता हुआ जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा मकान है सोना गाड़ी पुत्र परिवार सब जता सब जी को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है कैसे मानता है सबसे संपदम अनुनगति आत्मसंपदम जब इन चीजों की वृद्धि होती है वैसा बढ़ जाता है मकान छोटे से बड़ा हो गया नया खरीद लिया बड़ा मकान खरीद लिया है इनकम बढ़ गई और दो बच्चे और नए पैदा हो गए परिवार भी बढ़ गया पहले तीन थे पांच हो गए सदस्य भी बढ़ गए और संपत्ति भी बढ़ गई सम्मान भी बढ़ गया यश कीर्ति प्रतिष्ठा भी बढ़ गई सब चीजें बढ़ती जा रही है सब कुछ बढ़ रहा है तो इनकी वृद्धि को देखकर वो बड़ा खुश होता आत्मसंपदम मनवाना जैसे मेरी आत्मा का विकास हो रहा मेरी आत्मा बढ़ रही है ऐसा मान करके खुश होता देख लो व्यापारियों बड़े खुश होते हैं धंधा बढ़ जाता है तो ग्राहक बढ़ जाते हैं पैसे इनकम ज्यादा होती है बड़े तो इन सब चीजों की वृद्धि को देख वो खुश होता है अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ दूसरा पक्ष तस्य व्यापदम अनुशोचती जब इसमें नुकसान होता, होता है कमी आ जाती है ग्राहक कम हो गए इनकम घट गई नौकर धोखा दे भाग गया कुछ सामान चोरी करके ले गया बेटा बेटा कोई मरमर आ गया एक्सीडेंट में फिर देखो कैसे रोते खूब झाड़े मार मार के रोते तो तब अनुशोचती तब बहुत दुख होता आत्मव्यापद मनवाना अपनी आत्मा का ह्रास मानते हुए जैसे मेरी आत्मा का 20% परसेंट हिस्सा कट गया बीस लॉस हो गया मेरी आत्मा का हिस्सा लॉस हो गया ऐसा मान करके रोते फिर दुखी क्योंकि जब पहले वृद्धि हुई थी तो अपनी आत्मा का हिस्सा मान के खुश हुए थे अब लॉस हुआ तो अपनी आत्मा का हिस्सा मान के ही लॉस को देख करके दुखी होना तो जो इस तरह से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सारे व्यवहार करते हैं, रोना धोना करते सर्व अप्रतिबुद्ध सो परसेंट मूर्ख है सर्व सो प्रश सर्व मनक बुराई अप्रतिबुद्ध मूर्ख अविद्या मे अज्ञान आप बिभाषा मे दुन है, है केली सारी दुनिया मूर्ख है सारी दुनिया विद्या में इसलिए मैंने कहा था चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक एमएससी हो पी हो एम हो सी हो कोई भी हो सब इस अयोध्या की लपेट है इससे बचना बड़ा कठिन इसको मारो ये काम जो इस अवोध्या को मारता है बस वो, वो इंसान है वो मनुष्य है वो बुद्धिमान है इस काम को जिसने किया उसने अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाया ये समझना चाहिए अगर खाली खा पीक सोगे बुरे होशुर उठाय इतका बरी जैसे ही, फिर लाभा घाटे मेर की अशुद्धता की दृष्टी अशुद्ध हैन मो काधन हैस का है। अशुद्ध बन के कचरा पेटी मी डाल दे कॅचरंगे क्या ना धोनाई लोक ऐसी मूर्खता करते बाल ना ना शरीर तो अशुद्ध कि नाेची बरूर ऐस दाढी बघाय बे धोंगे ना साफ करेगे तुम्ही पडंगी सर मी दुर्गंध आहे बीमार पडेो कित पडेल मूर्त साधी मता शरीर अशुद्ध है ठीक है परंतु हे धर्म अर्थ काम और मोार च प्राप्ती का साधन भी इसको साधन मागे चलना उपयोग करणार उठान स्वस्थ राखना बलवन बनना आज चे तीस बत्तीस सर्व पहिले जे पडते शरीर अशुद्ध है नाशवान है फल है दुर्गंधित है कचरा है फल फिर व दुसरे दिन कहते चलो व्यायाम करो तो हमारी समज मी आई गुरुजी कल तो आपर अशुद्ध हेकार व्यायाम करो शरीर कोलवान बो बात समझ में नहीं आई कल तो कह रहे थे मर जाएगा फिर कहते तुम व्यायाम करो तो गुरु ने समझाया कि ये बात ठीक है शरीर मर जाएगा हमेशा नहीं जिये पर जब तक जीना है तब तक इसको ठीक तो, तो रखना पड़ेगा कुछ काम भी तो करना है अपने लिए भी करना है परिवार समाज देश के लिए करना है दुनिया के लिए काम करना है छात्रों को पढ़ना है परोपकार करना है ध्यान लगाना है समाधि लगानी है सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे बिना शरीर के कैसे होंगे इसलिए शरीर को अच्छा खिलाओ पिलाओ व्यायाम करो भगवान बनाओ स्वस्थ बनाओ मजबूत बनाओ दीर्घायु बनाओ और इस शरीर से ये धर्म अर्थ मोक्ष के चारों का सिद्ध करो ये इन चारों की प्राप्ति का साधन भी है इसलिए संतुलन करके चलो बैलेंस करके चलो तो आपकी प्रगति ठीक होगी आप हल्कू राग द्वेश में नहीं फंसेंगे और आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेंगे इस शरीर को ऐसा मानना चाहिए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तम आयुर्वेद की आरोग्य पहिलेचे ती तो सारे काम हो पेंगे शरीर कोवस्थी बनाय बलवाय परंतु राग न करे फिर शरीर मे सारी संपत्ती जित जडचे पास इसोबत आत्मा का हिस्सा मानेगे तो अविद्या य नाही मानना कि हमारी आत्माकाक्ष मानना हमारी आत्मा जलक आहे अगर व संपत्ती बढतीय तो मेरी आत्मा न बे समजणार तो राग नाही होटगी आत्मा का हिस्सा नहीं कट गा मी वैसे का वैसा पूर्ण ठीक ठाकू योगा युन कम्प्लीट बीस लाख का नुकसान होगा पचार संपत्ती दो करोड का नुकसान हो तो तो मेरी आत्मास परसंटी कट गे या चार परसी कटेग दो पाच परसंट कुठ नाही कटेगा आत्मा सो परसे योगायुन सुरक्षित संपत्ती चार परस लॉस हुआ ठीक आहे ना संपत्ती थोडी कटी गे अच्छा जिदन बळी ती तब तो बडे खुश होते तब तब क्यू नाही चिल्ला आज घटगान शरू करी घटती आत्मा कोण असर नाही होण्या जस व्यक्ती को असर नाही होता इस बात का संपत्ती बढ रही घट री आत्मा असर नाही होता वत्व ज्ञान है वो बुद्धिमान है वो दुखी नाही होगा वविध्या नाही फसेगा संपत्ती के राग द्वेषेगा मोक्ष टायफॉईड होत पाच सात किलो भारत कम होगा औरना फेर आदमी रोता शरीर मेरा ते क्या हो शरीर कोणी आत्मा समजा पाच सात किलो भार कम होगा धोने बॅट गे साहेब क्या होता वीस आता अरे तुम्ही क्या होगा तुम्हाला इतका भार कम हो गया? और रुला देगा उसको दिखा दिखा के तो ये समझना चाहिए शरीर अलग है आत्मा अलग है शरीर घट मैं ठीक मैं तो आत्मा हूं आत्मा तो उतना ही वो घटता है ना बढ़ता है, है तो शरीर के घटने से संपत्ति के घटने से दुखी नहीं होना शरीर के बढ़ने से संपत्ति के बढ़ने से परिवार के बढ़ने से खुश नहीं होना टाइम पास टाइम पास करने की बातें हैं असली काम तो वो है, अविद्या और मोक्ष में जाओ तो इन साधनों को अपनी आत्मा मानना या आत्मा का हिस्सा अविद्या भाग सर्व अप्रतिबुद्धता जो मानता वी अज्ञानी है अविद्या मे बुद्धिमान नाही अब आगे चलते हैं। एशा, भवति अविद्या मूलं संतानस्य च्या, इति मूल क्लमाशय ए अविद्या ये चार पाद वाली जो अविद्या ये सारी अविद्या चार भाग वाली क्लश संतान मूलम भवती सारे क्लिश परिवार का मूल है, जो पीछे है राग द्वेष अविनिवेशे क्लिश परिवार का मूल कारण अविद्या है। और किस -किस का मूल कारण बर्माशय अविद्या कारण राग द्वेष हुए क्लिश होगे फेर राग द्वेष चे प्रेरित होगे फेर कर्म की सकाम करू छलका फुस ज्या कमा उसका उसको खाने मत ये सारे पाप कर्म इद्या कारण इन सारे पाप कर्मो का मूल कारण बीच वेष का क्लिश आरम कर्म होगे उलटे सी सविर फल भी आगेसर्म करेगे झूप छलकट करेगे कुठ अच्छा करेगे कुठ खराब करेगे मेळा जुला करेगे फेर फल आगे मनुष्य जनम पक्षुजन पक्षी जनम जेसाम वैसा फल तो वो जो आगे तक फल मिलने वाला है उसका कारण भी वही अविद्या इस प्रकार से दूर तक अविद्या मार करती है तीन चीजों का यह मूल कारण बनी एक तो क्लेशों का रागवेश अविद्या ने फिर इन क्लेशों से कर्माशय हुआ पाप पुण्य कर्म हुए अच्छे क्लेश फिर उन पाप पुण्य कर्मो से सुख मिला मनुष्य पशु पक्षी आदि योनिया और फिर अंत में सुख दुख यहाँ तक का सारी सीरीज का मूल कारण अविद्या है चार पाहिजे खतरनाक संस्कार कौन मान के छोड़ क्लेश का ही थोड़ा क्लोश काही रूप हा आता संस्कार अंतर्गत मानले ठीक आहे अशा बा अगोष पदव अगोष पण उदाहरण दूल प्रश्न ये जिसको स्पष्ट करण्या मूल प्रश्न ये की आप अविद्या शब्द बोल अविद्या अविद्या शब्द मेह और ये समास समाज आहेय तत्पुरुष समाज तत्पुरुष समाज मेगा देश नुष करणा होत अहिसा अहिंसापुरुष हो उससे पहले लगा जैसे लगा लगा तो तो ये हो उस से पहले देखता हो है अविद्या शब्द हो अब नई तत्पुरुष समाज के व्याकरण शास्त्र में छह अर्थ होते हैं। छे से एक अर्थ है उससे उल्टा। जैसे हिंसा अहिंसा तो अहिंसा का हुआ हिंसा से विरुद्ध आचरण अच्छा आचरण शुद्ध आचरण न्याय आचरण वो है अहिंसा और हिंसा अन्याय आचरण दूषित आचरण बिगड़ावाचरण वो हिंसा तो इस अहिंसा शब्द में जैसे नयन तत्पुरुष है और यहां विपरीत अर्थ हो गया विरुद्ध अर्थ उल्टा ऐसे ही छह अर्थों में से एक अर्थ है अभाव ठीक है जैसे ये अभी अभाव बताया अहिंसा हिंसा का अभाव ठीक है अभाव मतलब किसी चीज का न होना न होना भी वो वो नयन पुरुष में उस चीज का अभाव कर देंगे सत्य असत्य तो असत्य में सत्य का अभाव ये तो अभाव अर्थ हो गया और एक होता है इससे विपरीत तत्व और है सत्तात्मक अभाव में सत्ता नहीं है अभाव में सत्ता का लोक है सत्ता नहीं है पर जो इससे विपरीत अर्थ वाला है नेगेटिव एंटी उल्टा उसमें सत्ता है तो यहाँ प्रश्न ये उठाया गया कि जो अविद्या शब्द आप बोल रहे हैं इसका हम अर्थ क्या माने विद्या का अभाव माने या विपरीत विद्या माने मिथ्या ज्ञान माने क्या माने अविद्या कॅसिज हैरासो समजे इसो समजाने प्रसंग उठायाहते अविद्या का अमित्र अगोषप वस्तु सतव विजे जैसे अमित्रद हे दो शब्द हैसे अनैन तत्पुरुष समाज है अमित्र का अर्थ होता है मित्र का विरोधी शत्रु मित्र का अभाव नहीं तो कहते हैं जैसे अमित्र का शब्द का अर्थ मित्र का अभाव नहीं है बल्कि विपरीत अर्थ वाला शत्रु अगोषपद का अर्थ गोष्पद उसको कहते हैं ऐसा स्थान जिसपे गाय पांव रख सके अगोष्पद जहां पर गाय पांव न रख सके ऐसा स्थान जहां गाय पांव न रख सके अब अगोषपद का अर्थ ये नहीं कहेंगे की स्थान का अभाव स्थान तो है पर स्थान ऐसा जटिल है कि गाय बेचारी वहां पहुंच नहीं सकती उसका पाऊ वहां पर पहुंच नहीं पाएगा ऐसा जटिल स्थान है बहुत खड्डा खाई है और छोटी सी जगह है गाय वहां पहुंच नहीं सकती तो उस स्थान का नाम अगोष्ठ पद है पर यह हैं दोनों सत्तात्मक अगोष्ठपद भी सत्तात्मक है और अमित्र भी सत्तात्मक है तो कहते हैं जैसे यहाँ दो नए तत्पुरुष समाज में सत्तात्मक अर्थ लिया है परंतु उन शब्दों से विपरीत अर्थ लिया है मित्र से मित्र। से इसी तरह से अविद्या में भी ऐसा ही समझना यहाँ विद्या का अभाव नहीं है अभाव नहीं कर विद्या से विपरीत हम मिथ्या ज्ञान ये कहना चाहते हैं तो ये विपरीत ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है सत्यात्मक है खराब करती है अभाव क्या बिगाड़ लेगा हमारा अभाव कुछ नहीं कर कुछ हो, कुछ तो कुठ नाही करता सत्तात्मक चिजी चुभेगी अगरेगी ना कष्टातिण अगर का अभाव हो, तो, वो क्या लेगी इसने तो सारी दुनिया कब्जे मे करख बना रे अभाव नाही समजना ज्ञान सत्तात्मक है अब ये ब ना अमित्रो नमित्रो मित्र अभाव मित्र अभाव न मित्र मात्रम न मित्र मात्रम किंतु किंवा तद्धा तुद्धा सपत सपतो बोलसे अमित्र शब्द का अर्थ नो य होता है मित्र का अभाव और ना ही मित्र होता है क्यु मित्र करेंगे तो अ का तो कोण मतलबे तब अर्थ बदलना च शब्द का अर्थ मित्र भी नहीं है और मित्र का अभाव भी नहीं तो फिर क्या अर्थ है कि शत्रु दुश्मन एक उदाहरण अब दूसरा तथा अगोष्प न गोषपद अभाव न गोष अभाव न गोषपद मात्रोष्प किंतु देश तो उसी प्रकार से अगोष्पद शब्द का जो अर्थ है न तो वो गोष्पद का अभाव है और न ही गोष्पद गोस्थान किंतु ताभ्याम उन दोनों से भिन्न ही देश एवं ताभ्याम अन्य अन्य वस्तुअर एक और वस्तु की सत्तात्मक वस्तु की बात कर रहे हैं ऐसा स्थान यहां गाय पाव नहीं रख सकती बहुत स्थान है पहुँचनी सकती गाय तो वो भी सत्तात्मक जैसे ये दोनों सत्तात्मक है एवं एवं अविद्याण प्रमाण न प्रमाण अभाव किंतु विद्या विपरीतम विद्या विपरीतम ज्ञानांतरमान अविद्या तो इन्हीं दो उदाहरणों के समान समझना कि अविद्या तो प्रमाण है ना तो यह शुद्ध ज्ञान है प्रमाण का अभाव है ज्ञान का अभाव ज्ञान क्या विपरीतम उलटा ज्ञानांतरम अविद्या इथे मिथ्या ज्ञान है काम अविद्या का है नाम है, है अविद्या खतरनाको समज लो लढाई करो बस येत जीवन है मनुष्य का जे छोटा स्कूल मे पडता प्रिंसिपल प्रिंसिपल थे किसी थे। तो तो पिताजी ने उनके घर कोई के तो मैं के घर गया उनके घर घर कोई मैं के गया ऐसे एक स्लोगन संघर्ष ही जीवन है मुल लिखा लिखाय संघर्ष ही जीवन है संघर्ष जीवन है संघर्षी तो कोई समस्या नाही दिसती मजेसे खात मजेसे स्कूल जावन करते ध्यान करते संध्या करते पढाई करते बैया नंबर लाेलते कुदते क्या संघर्ष कुठे है ठीक नाही गलत लिखाने गलत लिखा मेरी समज मे आया छगडा नाही किया किसी से। बस पडली और मन मे सो गलत लिखा ठीक लिखा जे बीस बाईस सर्व हे थोडा मार्केट मे निको समज म आय संघर्ष ही ठीक लिखा तब तो, तो सब चिज आरामातीथी संघर्ष का मौकाही अवसर अशा जे बाजार मे आय थोडा मार्केट मे निका संसार मे निका अनुभव शुरु हा भी अप हात घर मारो पैसे कमाव खाओ पिओ पढाई करो जो किती करो अर आपला पडेगे ना तर पता चला की हा संघर्षीव चॅनल देखो किरण भागता शेर उसका पीछा करता संघर्षी जीवन है अगरे जाय शेर की पकड मे आयोगाय जीवन कालसी हो मर जाय संघर्ष करेगा बच जायगा तो ऐसे धीरे धीरे समज म आता संघर्षी जीवन है वास्तव मे संघर्षी जीवन तो जैसे जैसे अध्यात्म केला चोबीस घंटे तुफान चारू के अंदर आगे आगे बढ़ते संघर्ष करना पड़ेगा जब तक संघर्ष करते रहो अविद्या की से बचे रहो तब तक तीवन जे ढील हुए और अध्याबाग पॅदा होत जीवन बराव्य मग फिटे रो दुखी होते रहो। ये के है। शांती चे आनंद चेसले का न जीवन थोडी आहे दुनियाती जीती थोडी सारी दुन्या जी थोडी परेशान विद्या पण आय कैसे जीना च आनंद जीनाविद्या मार चे कॅसे बचना च युद्ध करण्या सिखाद्या गुरुजीने गुरुजीने ॲसे युद्ध करो अविद्या से। अनित्य अशुचि दुःख अनात्मक सुख जो भी चीज देखो अनित्य बेकार दुखदायक दुख भरे चे कोशिशन पूरी करो कंडिशन, आ, कंडिशन पूरी कंडिशन अप्लाय होती पूरी सुरक्षा करो फिर चिंता फिर वो दे देगा। इस तरह से में तो समझ जो बैठा कॅसे कॅसे सोना बननी अयोध्य चौतीस सर्व जबरदस्त लढाई घटा सो जा घे लो चालू राहती बाजार मे निकलते दुकान देखते हैं चीज देखते हैं, चमक दमक वाली तो हम क्या सोचते हैं? ये दो बुदायक है इसमें चार तरह के दो भरे पड़े है। हैं इसलिए मॉल में जाते है सब सामान देखते खरीदते कुछ नहीं चौचा चक्कर मार के आ जाते तब में तो भरा कोई जरूरत ही नहीं इस तरह से करना चाहिए ठीक है पांचवा सूत्र हो गया पूरा सूत्र आठ पहले ही कर लिया था की अनित्य को नित्य समझना अविद्या है अशुद्ध कोजना अविद्याय है दुःख कोख समजना अविद्या और जो आत्मा नाही हैको आत्मा अविद्या है अथवा दुसरे अर्थ में जड वस्तू कोणत्या एक बाय अनात्मान जड है या चो च अविद्या बाहेर ही तो संपत्तिओमा का हिस्सा मानलेत जो अंदर का वस्तु है मन पुरुष का उपकरण आत्मा का जो इंस्ट्रूमेंट है काम करने का अंत उस मन को व्यक्ति प्राय चेतन मानता है मन बहुत खराब है ये मानता नहीं ये हमको भटकाता रहता है बहुत दुखी है लोग इस मन के चक्कर में यहाँ भाष्यकार कहते हैं इस जड़ मन को चेतन समझना अविद्या है मन जड़ है जैसे आपकी स्कूटर कार जड़ है उसके बारे में आप शिकायच नाही करते मेरी कार मानती नाही मेरी बाईक मानती नाही उसकेल शिकायत नाही करते वो तो समझ में आती है, जड स्कूटर जड है, बाईक जड है, कार ब्रेक लगान सीखा चलना रोकना मोडना तोडना सीख लिया थोडी प्रॅक्टिस भी करिया अभ्यास करिकायत नाही आहे मानती नहीं कार और मन के लिए शिकायत है जबकि मन भी जड़े कार भी जड़े दोनों कार जड़। के लिए शिकायत नहीं है मन के लिए क्यों शिकायत है चलाना। मन को जलाना सीखा नहीं मन को रोकना सीखा नहीं उसको बोलना ब्रेक लगाना सीखा नहीं इसलिए मन के बारे में शिकायत है साहब मन बहुत खराब है ये मानता नहीं हमको भटकाता रहता तो ये सारी अविच्छा है मन कहीं नहीं भटकाता हम ही मन को भटकाते हैं और रोप मन के लगाते हैं ये मन मन सारी सारी आत्मा में, और, सारी में में और तो तो अविद्या अविद्या है, है, यही इसी की से हम भटका रखा इधर भेजते सोने चांदी मे कमी कपडो मे कमी फॅशन मे कमी मकन मे कमी कमी पार्टी पचार शादि होतो घंटे की बाहेर थोडा बँड बाजा बजेगा नाचेगे गायंगे खाया पिय छुट्टी खतम फेर वापस वेग अविध्या के कारण सुख मानले पोल अविध्या घटना है हमारा काम इस जान, कर्म और उपासना ती लोक हा जे मतलबी सुखर दुःखना उपासना करें करेस हा या विद्या ठीक हैर बाकी चिजो का उपासना करते उपासना कर वेदो कोर्म अच्छे कर्म कोनते अविद्या है। बुरे कर्मो कोर्म मानते है वेदा शास्त्र मे बुरा समजते लाभदायक नाही मानते हे अविद्या और उपन्यास और अखबार पडणे कोनते अविद्या है। तो येछ ना प्रश्न ठीक आहे बाकी चर्चा करेगे बरोबर ओ